दिव्य लेखक आचार्य मनोज पांडे पांच देश सत्यवाणी का व्रत येद ये प्रथम अध्याय का पंचम मंत्र भाष्य उक्त वाणी का व्रत क्या है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया गया है अनुराध्यता सत्य मुति पांच पदार्थ है व्रतप्ते सत्य भाषण आदि धर्मों के पालन करने और अग्नि सत्य उपदेश करने वाले परमेश्वर मैं अवृता वेदविद्या, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण क्रम, विद्वानों का संग श्रेष्ठ विचार आत्मा की शुद्धि आदि प्रकारों से जो निर्भ्रम सर्वहित तत्व अर्थात सिद्धांत के प्रकाश करने वालों से सिद्ध हुआ अच्छी प्रकार परीक्षा किया हुआ गया वृतम सत्य बोलना सत्य ही करना और सत्य ही मानना है उसका ही उप अनुष्ठान अर्थात नियम से ग्रहण करने अथवा उसकी जानने और उसकी प्राप्ति की इच्छा करता हूँ मैं मेरे तत्व उस सत्य व्रत को आप अच्छी प्रकार सिद्ध कीजिए जिससे कि की, हम उक्त सत्य व्रत करने के नियम को शकेम और मैं इसी प्रत्यक्ष सत्य व्रत के आचरण का नियम तरशयामी करूँगा हे सत्य उपदेश करने वाले परमेश्वर जो सत्य बोलने वाले जनवरी मनसा वाचा कर्म के अनुसार कर्म को करने वाले सत्य धर्मो को पालन करने वाले और सत्य को बोलना सत्य को मानना और सत्य ही कर्म करने का दृढ़ संकल्पित व्रतों को पालन करने वाले जनवरी है हम लोगों को हमेशा हर परिस्थिति में इसी मार्ग पर चलने की शक्ति और सामर्थ दीजिए और हमें अच्छी प्रकार से इस मार्ग पर चलने में सिद्ध कीजिए जिससे हमारी शरीर सत्य व्रत को पालन करने में कभी असमर्थ ना हो इस प्रत्यक्ष सत्य व्रत के आचरण के नियम में मैं कभी आलस्य प्रमाद व्यभिचार ना करो जो झूठ से अलग रत के आश्रय में विद्यमान शाश्वत काल जी सत्य सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश करने वाले वेद विद्या ज्ञान कर्म उपासना अर्थात ज्ञान विज्ञान ब्रह्म से सिद्ध होने वाले प्रत्यक्ष आदि प्रमाण सृष्टि क्रम विद्वानों का संग श्रेष्ठ विचार तथा जिस प्रकार से आत्मा को शुद्ध किया जाता है वे हसांग नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि के प्रयोग से जो निर्भ्रम सर्वहितकारी मूल तत्व है अर्थात जिससे सिद्धांतों का जन्म होता है उन सिद्धांतों का प्रकाश करने वालों से जो प्रयोग के द्वारा अच्छी प्रकार से सिद्ध हुआ जिस सिद्धांत का अच्छी प्रकार से परीक्षा किया जा चुका हो उन सिद्धांतों को अनुष्ठान पूर्वक अर्थात नियम ऐसी ग्रहण करने जानने और उसकी प्राप्ति की मैं इच्छा करता हूँ भावार्थ परमेश्वर ने सब मनुष्यों को नियम से सेवन करने योग्य धर्म का उपदेश किया है जो कि न्याययुक्त परीक्षा किया हुआ सत्य लक्षणों से प्रसिद्ध और सबका हितकारी तथा इस लोक अर्थात संसारी और परलोक अर्थात मुक्ष सुख का कारण है यही सबको आचरण करने योग्य है और इससे विरुद्ध जो है वे हधर्म है वह किसी को ग्रहण करने योग्य कभी नहीं हो सकता है क्योंकि सर्वोत्र अधर्म का ही त्याग करना है इसी प्रकार हमको भी प्रतिज्ञा करनी चाहिए की हे परमेश्वर हम लोग वेदों में आपके द्वारा प्रकाशित किए गए सत्य धर्म का ही ग्रहण करें तथा हे परमात्मा ने एक्सक्लम्सन मात आप हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे हम लोग उक्त सत्य धर्म का पालन करके अर्थ काम और मोक्ष रूप फलों को सुगमता से उपलब्ध हो सकें। जैसे सत्य व्रत के पालन से आप वृपति हैं, वैसे ही हम लोग भी आपकी कृपा और अपने पुरुषार्थ से यथाशक्ति सत्य के पालन करने वाले हों तथा धर्म करने की इच्छा से अपने सत्कर्म के द्वारा सब सुखों को प्राप्त होकर सब प्राणियों को सुख पहुंचाने वाले हों ऐसी इच्छा सब मनुष्यों को करनी चाहिए शतपथ ब्राह्मण के बीच इस मंत्र की व्याख्या में कहा है की मनुष्यों का आचरण दो प्रकार के होते हैं एक सत्य और दूसरा झुंठ का अर्थात जो पुरुषवाणी मन और शरीर से सत्य का आचरण करते हैं वे देव कहाते हैं और जो झुंठ का आचरण करने वाले हैं वे असुर राक्षस आदि नामों के अधिकारी होते हैं भारत में सबसे अधिक पुरानी आज भी प्रासंगिक सर्वाधिक लाभप्रद व सत्य मूल्यों पर आधारित धर्म व संस्कृति वैदिक धर्म व संस्कृति ही है महाभारत काल के बाद विज्ञान व अंधविश्वास उत्पन्न हुए और इसका नाम वैदिक धर्म से बदलकर हिंदू धर्म हो गया हम सभी हिंदू परिवारों में उत्पन्न हुए और हमने महर्षि दयानंद द्वारा प्रदर्शित वेदों मार्ग का अनुसरण कर वेदाध्यन किया और वेदों से पुष्ट मान्यताओं को ही अपनाया है व्रत उपवास तप, तीर्थ वन आदि का वैदिक स्वरूप आज भी काफी विकृत है इनका सत्य स्वरूप बताना ही इस लेख की विषय वस्तु है जिसका उल्लेख कर रहे हैं पहले व्रत व उपवास क्या है इसको जानने का प्रयत्न करते हैं व्रत के विषय में यजुर्वेद में एक मंत्र आता है वो तीन अग्निवृत्य चरसिया में तक्षक में राध्यताम ईद मेहमान मंत्र का अर्थ है की सत्य धर्म के उपदेशक व्रत के पालक प्रभु मैं असत्य को छोड़कर सत्य को ग्रहण करने का व्रत लेता हूँ आप मुझे ऐसा सामर्थ्य दो कि मेरा यह असत्य को छोड़ने और सत्य को ग्रहण व जीवन में धारण करने का व्रत सिद्ध व सफल हो अर्थात मैं अपने इस व्रत को पूरा कर सकूं व सत्य के पालन में खरा उतरूं, यही व्रत निर्वा रखने का वैदिक स्वरूप है किसी सांसारिक मनोकामना की पूर्ति के लिए किसी विशेष दिन अन, जल आदि के त्याग का नाम व्रत नहीं है पति या पत्नी की प्रसन्नता के लिए उससे सदव्यवहार करने का संकल्प लेना तथा उससे निभाना भी व्रत है रोगाग्रस्त का उचित उपचार करवाना भी व्रत है इसी प्रकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि के त्याग का संकल्प लेकर उनका पालन करना ही व्रत कहलाता है व्रत एक प्रकार का संकल्प होता है इसे सत्य गुणों की धारणा करना भी कह सकते हैं यदि व्रत संकल्प या धारणा कर ली है तो फिर उसे मन वचन व कर्म से पूरा करने का यथाशक्ति प्रयास करना ही व्रत है तब का स्वरूप भी आजकल काफी बिगड़ा हुआ है महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि धर्म के आचरण करने में जो कठिनाइयां आती हैं उसे सहन करना पीड़ित न होना और सत्य पालन में स्थिर रहना ही तप है तप विद्या का पढ़ना व पढ़ाना सर्जनों का संग करना ईश्वर की उपासना ब्रह्मचर्य का पालन तथा दीन दुखियों की सेवा आदि परोपकार कर्म करते हुए जो जो कष्ट आए उन्हें सहते जाना परन्तु सत्कर्म से पीछे न हटना ही तप है कुछ लोग दब के नाम पर अकार ही अपने शरीर को अनेक कष्ट देते हैं गर्म चिमटे से अपने शरीर को दागते हैं महीनों खड़े रहते हैं जिससे टांगों में खून उतर आता है और वे सूजकर बहुत कष्ट देती है शीतकाल में सिर पर सैकड़ों घड़े ठंडे पानी के डलवाते हैं सिर के बालों को कैंची से काटने की बजाय हाथ से नोचते हैं इत्यादि ये सब क्रियाएं न तप हैं, न दर्म अपितु यह पापों और हिंसा बहकावा और धोखाधड़ी है तीर्थ के बारे में भी हमारे लोगों में भ्रम है सच्चा तीर्थ क्या होता है इसका सामान्य लोगों को तो क्या हमारे धर्म पुरोहितों तक को ज्ञान नहीं है जो उपाय व कार्य मनुष्यों को दुख सागर से पार उतारते हैं उन्हें तीर्थ करते हैं विद्या ग्रहण सत्संग सत्य भाषण पुरुषार्थ विद्यादान जितेंद्रियता परोपकार योग्याभ्यास शालीनता आदि शुभ गुण तीर्थ है क्यूँकी इनको करके जीव दुख के सागर से पार हो सकता है ऐसा करके मनुष्य दुखों से बचता भी है और इन गुणों के धारण करने से जीवन यशस्वी व सुखी बनता है हर की पेड़ी आदि किसी जल या किसी प्रसिद्ध मंदिर व स्थल आदि का नाम तीर्थ नहीं है किसी समय हरिद्वार काशी प्रयाग मथुरा द्वारका आदि स्थानों पर अथवा गंगा के किनारे ऋषियों मुनियों, योगियों और तपस्तियों के आश्रम रहे होंगे गृहस्थी लोग उनके पास सत्संग के लिए जाया करते होंगे तथा उनके सद उपदेशों व मार्गदर्शन के अनुसार आचरण करके अपने जीवनों को सुधारते व संवारते होंगे मांस शराब व्यभिचार बेईमानी आदि बुराइयों का त्याग करते होंगे इस कारण से इन स्थानों का नाम तीर्थ स्थान पड़ गया होगा आजकल ऐसे स्थानों आरोप जाकर कोई लाभ नहीं होता अपितु समय व धन की बर्बादी के साथ कई प्रकार की हानिया ही होती है अतः विवेक पूर्वक जल व स्थल तीर्थ न मानकर वेदों के स्वाध्याय सत्पुरुषों को दान उनकी संगति विद्या अध्ययन व प्रचार असत्य का खंडन व सत्य का मंडन करना चाहिए ऐसे कार्यों को करके ही मनुष्य जीवन उन्नत होता है इसके विपरीत कर्म व कार्य करने से कोई लाभ नहीं होता अतः मिथ्या कार्यों से बचना चाहिए दान का स्वरूप भी आजकल काफी बिगड़ गया है दान अपने स्वामित्व की वस्तु व धन को दूसरे सुपात्रों को बिना अपनी किसी स्वार्थ भावना के दूसरों के हित के लिए देने को कहते हैं कुपात्रों को धन व अन्य सामग्री का देना दान नहीं कहलाता वेदों के अनुसार विद्यादान को सभी दानों में श्रेष्ठ माना गया है गरीब रोगी अंगहीन अपाहिज, अनाथ कोढ़ी विधवा या कोई भी जरूरतमंद विद्या और कला कौशल की वृद्धि गौशाला अनाथालय अस्पताल आदि दान के लिए सुपात्र है अथर्ववेद में कहा है न पापत् अर्थात मैं पाप कर्म के लिए कभी दान न दूं महाभारत में युद्धिष्ठिर जी कहते हैं की धन निधन दरिद्र भर कौनते युधिष्ठिर धनवानों को धन मत दो दरिद्रों की पालना करो वैदिक विद्वान श्री कृष्ण चंद्रगर जी ने लिखा है कि भरे पेट को रोटी देना उतना ही गलत है जितना स्वस्थ को औषध रोटी भूखे के लिए है और औषधि रोगी के लिए समुद्र में हुई वर्षा व्यर्थ है सृष्टि में ईश्वर का ऐसा नियम है कि जो कोई किसी को जितना सुख पहुंचाता है ईश्वर के अन्याय से उतना ही सुख उसे भी मिलता है इसलिए दान का उद्देश्य प्राणियों को अधिक से अधिक सुख पहुंचाना होता है कठोपनिषद में लिखा है कि ऐसा दान जिसके लेने से लेने वाले को सुख न मिले उस दान के देने से देने वाले को भी आनंद नहीं मिलता तैतरीय उपनिषद में एक उपदेश में कहा गया है कि श्रद्धा दयम अश्रद्धयादयम श्रियाद्यम ह्रियाद्यम भियाम सविदा देम यदि दान देने में श्रद्धा है तो दान देना, यदि श्रद्धा नहीं भी है तो भी दान देते रहना संसार में यश पाने के ख्याल से दान देना दूसरे लोग दान दे रहे हैं उन्हें देखकर कर लजावश भी दान देना इस भय से भी दान देना कि यदि नहीं दूंगा तो परलोक न सुधरेगा कमाया हुआ धन भी सार्थक में होगा इस विचार से भी दान देते रहना की गुरुवार के सामने प्रतिज्ञा की थी की दान दूंगा दान विश्व मनुस्मृति का प्रसिद्ध श्लोक है दश सर्वेशा में दान ब्रह्म दान विशेष का नसर परिणाम यह श्लोक बताता है कि संसार में जितने दान हैं अर्थात जल अन्न गौर पृथ्वी वस्त्र तिल सुवर्ण धृत आदि इन सब दानों से वेद विद्या का दान अति श्रेष्ठ है महर्षि दयानंद के अनुसार बिना कुछ किए अपने निर्वाह दूसरों से धन या पदार्थ लेना दान नहीं कहलाता यह नीच कर्म है इस लेख में हम वैदिक धर्म के मूल तत्वों को जानेंगे जो कि संपूर्ण मानव जाति के लिए एकमात्र धर्म है कृपया ध्यान दें कि वेद उस समय के हैं जब इस पृथ्वी पर एक ही पंथ जाति और धर्म था दश मनुष्यता वैसे तो वेद बहुत विविध और ग्रहण विषयों को समाहित करते हैं जो मनुष्य जीवन को उच्चतम सोपान तक लेकर जाने के लिए अति आवश्यक है लेकिन हम यहाँ यह देखेंगे की वेदों का अनुसरण करने या मानने का क्या अर्थ है आपकी अपनी विचारधारा समझ या ज्ञान कुछ भी हो पर अगर आप यहाँ बताए तत्वों का अनुसरण करते हैं तो आप वैदिक विचारधारा का अनुसरण करने वाले कहे जाएंगे भले ही कोई किसी भी विधि विधान या किसी परंपरा या किसी भी प्रचलित रीति नीति को मानता हो पर इन तत्वों को मानने और पालन करने वाला हो तो वेदों का अनुयायी भी कहा जाएगा यही वे धर्म है वैदिक धर्म जिसका समर्थक है सत्य और आनंद प्राप्ति का यही अकेला रास्ता है बहुत से दूसरे पंथ और संप्रदायों में भी इन्हीं में से कई बातें मिलेंगी क्योंकि हर अच्छाई का मूल स्रोत तो वेद ही है इसलिए अन्य मतों में भी जो कुछ अच्छा है वे वेदों से ही आया है कोई अच्छे कामों को अपनाता है तो वे वैदिक धर्मी है और इसीलिए हमें अपने जीवन में से अनावश्यक बातें जो अवैध है उन्हें हटाना चाहिए आगे संक्षेप में वैदिक धर्म के तत्वों को देखे डैश ऋग्वेद का अंतिम सूक्त दस दशमलव एक नौ एक मनुष्यों को वेदों की शिक्षाओं को आत्मसात करने के लिए क्या करना चाहिए यह बताता है यह सूक्त मनुष्य जीवन के विविध आयामों की उद्देश्यों में अभिग्नों में और अपनाए हुए विधि विधानों में एक सूत्रता उजागर करता है ऋग्वेद एक शून्य एक नौ एक दो तुम सब अन्याय और पक्षपात के बिना सहनशीलता के साथ सत्य के मार्ग पर चलोग विद्या ज्ञान और स्नेह को बढ़ाने के लिए घृणा और से रहित आपस में संवाद करो ज्ञान और आनंद को बढ़ाने के लिए साथ मिलकर काम करो जैसे श्रेष्ठ लोग सत्य और पक्षपात रहित आचरण करते हैं वैसे ही तुम लोग करो ऋग्वेद एक शून्य एक नौ एक तीन तुम्हारा सत्य और असत्य का विवेचन पक्षपात रहित हो किसी एक ही समुदाय के लिए ना हो तुम संगठित होकर स्वास्थ्य विद्या और समृद्धि को बढ़ाने में सभी की मदद करो तुम्हारे मन विरोध रहित हों और सभी की प्रसन्नता और उन्नति में तुम अपनी स्वयं की प्रसन्नता और उन्नति समझो सच्चे सुख की बढ़ती के लिए तुम पुरुषार्थ करो तुम सब मिलकर सत्य की खोद करो और असत्य को मिटाओ ऋग्वेद एक शून्य चार तुम्हारा उत्साह से पूर्ण पुरुषार्थ सभी के सुख के लिए हो तुम्हारे मन अर्थात सभी भावनाएं प्रेम सहित और विरोध रहित हो सभी से वैसा ही प्रेम करो जैसा कि तुम अपने आप से करते हो तुम्हारी इच्छाएं संकल्प विश्लेषण श्रद्धा संयम धर्म जिज्ञासा ध्यान और अनुकूलता आदि सब केवल सत्य और सभी के कल्याण के लिए हो तथा असत्य ऐसी परे हो सुख और विद्या की बढ़ोतरी के लिए तुम सब मिलकर काम करो यजुर्वेद 19.77 है मनुष्यों तुम सदा ही जो कुछ भी असत्य पाओ उसमें श्रद्धा मत रखो और जो कुछ विश्लेषण तर्क तथ्य और प्रमाण आदि से सत्य जानो उसे श्रद्धा पूर्वक अपनाओ यजुर्वेद 36.18 मनुष्य कभी किसी प्राणी से वैभाव न रखे और एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहे मनुष्य सभी प्राणियों को अपना मित्र समझे और प्रत्येक की सुख समृद्धि के लिए कार्य करे यजुर्वेद एक दशमलव पांच सभी मनुष्यों को दृढ़ता से सिर्फ सत्य का स्वीकार और असत्य का त्याग करना चाहिए ईश्वर से प्रार्थना में भी सत्य को अपनाने की और असत्य को छोड़ाने की प्रार्थना करनी चाहिए यजुर्वेद उन्नीस दशमलव तीन शून्य मनुष्य जब सत्य का पालन दृढ़ता से करता है तब वे सत्य और सुख का अधिकारी बनता है इन उत्तम गुणों से युक्त होने के बाद उसे ज्ञान और संतोष प्राप्त होते हैं जिससे सत्य के पालन में उसका विश्वास और दृढ़ हो जाता है और उसकी श्रद्धा बढ़ती जाती है जितनी अधिक श्रद्धा बढ़ती जाती है उतना ही अधिक ज्ञान और सुख मिलते जाते हैं और अंत इससे ही परमानंद या मोक्ष मिलता है अथर्व एक मई बारह दो श्रम अर्थात परम प्रयत्न और तप अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चुनौतियों और बाधाओं को सहर्ष सहना ईश्वर प्रदत्त इन गुणों का त्याग मनुष्य कभी न करे श्रम और तप से ही मनुष्य विश्व के महान रहस्यों को जान सकते हैं ब्रह्म या परमेश्वर के ज्ञान को भी पा सकते हैं मनुष्य श्रम और तप करके अपनी संपत्ति को बढ़ाए और राष्ट्र को भी समृद्ध करे श्रम और तप का ग्रहण करके सत्य आचरण ऐसी मनुष्य उत्तम कीर्ति को प्राप्त करे अथर्ववेद तीन मई 12 सभी मनुष्य अपनी वस्तुओं का ही उपयोग करें अयो की न सभी एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास करें सत्य के बिना विश्वास का होना संभव नहीं है अर्थ सदा सत्य पर अड्डिग रहे मनुष्य को सत्य विद्या विद्वान और निर्दोषों की रक्षा के लिए पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए मनुष्य यज्ञ से उत्तम लाभ प्राप्त करे सभी के लिए हितकारी नहीं स्वार्थ कार्य सत्य का ग्रहण तथा सत्य विद्या का प्रचार प्रसार यज्ञ के लिए सदा पुरुषार्थ करते रहो इसमें आलस का मत करो आइए अथर्ववेद सात मई बारह देश दस के इन मंत्रों में वैदिक धर्म के संपूर्ण तत्वों को संक्षेप में देखें उजस्ट सत्य पालन से युक्त पराक्रम तेजस्ट भयरिता सहस्ट दश सुख दुहक हानि लाभ की परवाह न करते हुए सत्य का पालन करना बोल विद्या ब्रह्मचर्य अनुशासन और व्यायाम आदि अच्छे नियमों के द्वारा बौद्धिक और शारीरिक क्षमता बढ़ाना वाक चत्य और मधुर बोलना इंद्रियमच पांच ज्ञान और पांच कर्मेंद्रियां तथा मन को पाप कर्मों से रोककर सदा सत्य और पुरुषार्थ में लगाना श्री सभी प्रयत्नों से भ्रष्ट दुर्बल स्वाभिमान रहित स्वार्थी शासकों को निकाल सत्य न्याय और सम्मान पर आधारित शक्ति संपन्न राष्ट्र का निर्माण करना देश सदा ही सत्य का स्वीकार और असत्य का त्याग करना और इसके द्वारा सभी जीवों का उपकार करना और सभी को आनंद देना ब्रह्मिद्या और ज्ञान के प्रचार के लिए विद्वान और श्रेष्ठ पुरुषों को प्रोत्साहित करना क्षत्र राष्ट्र और समाज की रक्षा करने वाले शूर वीरों को बढ़ाना और दुष्टों को दंड देना अपने राष्ट्र के व्यापार वाणिज्य को वैश्विक स्तर आरोप फैलाना जिससे विश्व में अच्छे पदार्थों की बर्थ विशिष्ट केवल सत्य और उत्तम गुणों का प्रचार प्रसार यशस्त्र उत्तम कामों से विश्व में श्रेष्ठ कीर्ति पाना वर्चस्ट सभी सत्य विद्याओं से युक्त उत्तम शिक्षा पद्धति की स्थापना करना द्रविण द्रविड मनुष्यों को पूर्वोक्त धर्म द्वारा सदा पुरुषार्थ करते हुए धन संपत्ति प्राप्त करनी चाहिए आप पदार्थों की यथावत रक्षा करनी चाहिए रक्षित पदार्थों की बढ़ोतरी करनी चाहिए और विद्या तथा सद्गुणों के प्रचार में धन संपत्ति का यथावत उपयोग करना चाहिए आयुष सभी अच्छे नियमों के पालन से स्वास्थ्य और आयु को बढ़ाना रूपम या वस्त्रों के धारण से शरीर के स्वरूप को अच्छा रखना नाम डैश उत्तम कर्मों के आचरण से नाम की प्रसिद्धि करनी चाहिए जिससे मनुष्यों को भी श्रेष्ठ कर्म करने में उत्साह मिले कीर्तिष्ठ सत्य ज्ञान के प्रचार से यश प्राप्त करना प्राणश चपान श्वास प्रश्वास के नियंत्रण से स्वास्थ्य और आयु की वृद्धि करना चक्ष ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा सदा सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना पायश्च दूध जल औषध आदि की यथात सेवन से स्वास्थ्य और आयु की वृद्धि करना अंचा नैधक शास्त्रों की रीति से स्वास्थ्य वृद्ध उत्तम भोजन का सेवन करना रेत केवल सर्वोच्च परमात्मा की उपासना करना सत्याच मन वचन और कर्म में समानता रखना इष्टच परम आनंद की प्राप्ति के लिए उपरोक्त श्रेष्ठ कर्मों से एकमात्र ईश्वर की ही उपासना करना पूर्ता उचा इष्ट की सिद्धि के लिए उचित कर्म करना प्रजाज आम लोगों और नई पीढ़ी को विद्या और कर्म की सही शिक्षा देना पशु पशुओं की उचित देखभाल करना इन मंत्रों में प्रयुक्त अनेक चकार का अर्थ है और जो यह संकेत देता है की सत्य और न्याय को बढ़ाने वाले तथा असत्य और दुख के नाशक अन्य भी जो गुण है मनुष्य उनको भी अपनाए अन्य अनेक वेद मंत्र और वेदों पर आधारित ग्रंथ धर्म विश्व ज्ञान विवेचन प्रस्तुत करते हैं धर्म के बारे में विस्तार से उत्तम जानकारी ऐति आरण्यक दस सात दशमलव नौ ग्यारह दस दशमलव, दशमलव आदि में उपलब्ध है पूर्व मीमांसा एक एक दो के अनुसार ईश्वर ने वेदों में मनुष्यों के लिए जिसे करने की आज्ञा दी है वही धर्म है वैशेषिक दर्शन धर्म की व्याख्या करते हुए कहता है कि जिस आचरण से संसार में उत्तम सुख और नये अर्थात मुक्ष सुख की प्राप्ति होती है उसी का नाम धर्म है इससे पता चलता है कि सभी मनुष्यों के लिए धर्म एक ही है दो नहीं अर्थ सभी को इसी एक सत्य धर्म को अपनाना चाहिए वेद यह घोषणा स्पष्टता से करता है की वैदिक धर्म को ही मानव जाति का एकमात्र धर्म बनाना उसका उद्देश्य है इस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि हम लोग धर्मांतरण का आंदोलन चलाते हैं हम यह चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य वैदिक धर्म से जुड़े हम यह मानते हैं कि विश्व की मुक्ति तब ही संभव है जब प्रत्येक मनुष्य वैदिक धर्म को अपनाये हम यह भी घोषणा करते हैं कि वैदिक धर्म के अलावा ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसने सर्वशक्तिमान सत्ता को स्वीकार किया हो अभी या बाद में वैदिक धर्म की शरण में जाने के सिवा शांति का कोई मार्ग बचा नहीं है अब यह बात ऐसे लगती हो जैसे कोई धर्मांतरण करने वाला परम्परावादी ईसाई या इस्लामिक मिशनरी बोलता और लिखता है अगर वैदिक धर्म की जगह आपने कुरान बाइबिल इस्लाम ईसात आदि शब्द रख दिए तो लगेगा कि जाकिर नाइक या पोप जैसे लोग सदियों से ऐसे ही बातें किया करते हैं क्या यह वैदिक धर्म को मानने वाला मानव एक अन्य धर्मांध है जो अपने खुद के धर्म को दूसरों के धर्मों से श्रेष्ठ मानता है और अन्य मतों की भर्तना करता है जैसे कि एक धर्मांध ईसाई किसी भी तरह बाइबल के प्रसार का प्रयत्न करता है एक धर्मांध मुस्लिम कुरान को प्रसारित करने के लिए तलवार के उपयोग का भी समर्थन करता है वैसे ही लगता है वेदों के प्रसार के लिए और अपने मत के समर्थन के लिए दिव्यता के और दावेदारों की तरह बात तो नहीं करता वेद यह तर्क अवश्य दे सकता है कि केवल ईसाई और मुस्लिम मतांद अपनी पुस्तकों को श्रेष्ठ घोषित करने का अनिवार्य अधिकार नहीं रखते हैं। अगर वे लोग बाइबिल और कुरान को प्रसारित करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं तो वेद का विरोध क्यों जो उसी प्रकार वेदों का प्रचार करना चाहता है यदि यह वैदिक धर्म को मानवता का एकमात्र धर्म घोषित करने पर तुला हुआ है और उस सीमा तक मतान है तो बाकी जितने भी संप्रदाय हैं, उन पर भी वही ला लगना चाहिए यह एक बड़ा प्रबल तर्क है जिसके आधार पर बहुत सारे संप्रदाय और पंथ दुनिया के सभी धर्मो में पाए जाते हैं और इतना ही नहीं प्रतिदिन नए बनते और पनते जाते हैं इस किताब का उद्देश्य इस तर्क आरोप और जोर देकर वेद का जो कहना है उसका बचाव करना नहीं है परतु यह समझाना है कि वास्तव में वैदिक धर्म क्या है और यह बताना है कि वैदिक धर्म पर मिटने वाले महान आत्माओं की श्रेणी में मैं प्रथम नहीं है यह लेख यह भी बताएगा कि वेदों के नाम से सौगंध लेना कुरान या बाइबल या और किसी दिव्य ग्रंथ के नाम सौगंध लेने के समकक्ष नहीं है हमारा यह आवाहन है की कि यह किताब पढ़ने के बाद आप भी अपने अंत से वैदिक धर्म को अपनाने के लिए बाध्य हो जाएंगे यदि अभी तक आपने ऐसा नहीं किया है तो सही मायने में हम सभी लोग वैदिक धर्म के ही अनुयायी हैं हालांकि हम इतनी स्पष्टता से इन शब्दों में इसको स्वीकार करें या न करें यह किताब बस यही करती है जिसको आप नकार नहीं सकते उसको न कहने के बजाय आपको आपके सही अंत के साथ पूरे उत्साह से जोड़ता है धर्म क्या है आइए पहले यह देखे की हम धर्म माने क्या समझते हैं सर्व साधारण परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो धर्म कुछ लोगों द्वारा अनुसरण किया गया एक रास्ता या मान्यताओं का समुदाय है जिसमें जीवन के बारे में मृत्यु के बारे में जीवन के बाद के बारे में ईश्वर के बारे में और संबंधित विषयों के बारे में कुछ निश्चित विचार या विश्वास हैं। यदि धर्म का यही अर्थ माना जाए तो वैदिक धर्म इसमें नहीं गिना जा सकता धर्म का अर्थ है स्वाभाविक गुण किसी भी पदार्थ का धर्म की अनेक वैकल्पिक व्युत्पत्तियाँ और अर्थ निर्धारण हो सकते हैं जिसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे अगर आप चाहें तो एक ही विचार को बताने के लिए दूसरा शब्द प्रयोग कर सकते हैं पाश्चात्य भाषाओं में धर्म शब्द की अवधारणा का निपतांत अभाव है इसलिए वहाँ इसका अर्थ रिलिजन ग्रहण किया गया है हम भी समझने में आसान और प्रचलित होने के कारण धर्म का अर्थ बताने के लिए रिलिजन शब्द का प्रयोग करेंगे यदि रिलिजन शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में विचार करें तो यह शब्द पुनः प्लस रिलीजन दश जोड़ना या बांधना इन दो शब्दों को मिलाकर बनाया गया है अपने मूल स्रोत से जुड़ने या बांधने की प्रक्रिया को रिलीजन रिलीजन कह सकते हैं इस प्रकार से योग शब्द का जो अर्थ होता है उसके नजदीक का अर्थ धर्म माने रिलिजन का हुआ अगर रिलिजन का अर्थ यही है तो निश्चित ही वैदिक धर्म सच्चा धर्म है यह भी हम देखेंगे अब हम दूसरे धर्मों के प्रवक्ताओं पर छोड़ते हैं कि वे अपने मंतव्य के अनुसार धर्म की महत्ता को कैसे समझते और समझाते है हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे यह किताब वैदिक धर्म को समझाने तथा उस प्रक्रिया में आपको वैदिक धर्म में दीक्षित और प्रवृत्त करने के उद्देश्य तक ही सीमित है वैदिक धर्म से आप क्या समझते हैं गलत जवाब जैसे एक वैदिक धर्म मतलब हिंदुत्व दहत वैदिक धर्म मतलब चारों वेदों को उसी तरह दिव्य मानना जैसा मुसलमान कुरान और ईसाई बाइबिल को मानते हैं तीन दश चारों वेदों का अनुसरण उसी तरह करना जैसा मुसलमान कुरान के प्रत्येक अक्षर का पालन करते हैं और ईसाई बाइबिल का चार दश वैदिक धर्म मतलब हर समाज के अनुयायी होना वैदिक धर्म मतलब संध्या हवन करना सही जवाब है दशक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया में अपनी पूरी क्षमता और निष्ठा से हर क्षण असत्यता का त्याग सत्य का ग्रहण करना ही वैदिक धर्म है येद ये एक दशमलव पांच इसे बताते हुए कहता है कि दशह परमेश्वर आप अपरिवर्तनीय नियमों से कार्य करने वाले हैं, जिनमें खिचित भी बदल संभव नहीं है मैं भी आपसे ही प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन में दृढ़ सिद्धांतों का पालन करूँ मैं निरंतर सत्य को पाने के लिए अपने जीवन से हर क्षण असत्य को अपनी पूरी क्षमता दृढ़ता और प्रयासों से दूर करने का संकल्प लेता हूँ मेरी इस सत्य प्रतिज्ञा में मुझे सफल करें यह संपूर्ण वैदिक धर्म का सार है यह वैदिक धर्म का प्रारंभ है इसके अतिरिक्त बाकी सब दम है या इसी से निकला हुआ उपसिद्धांत है इस मूल भावना के साथ व्यक्ति वैदिक धर्मी कहलाता है और यह भावना न हो तो वे वैदिक धर्मी नहीं है ध्यान दे की असत्य का त्याग हर मनुष्य का मूलभूत गुण है जिसके बिना हम जी नहीं सकेंगे इसी प्रेरणा से हम जीवन में सब कुछ सीखते है चलना बोलना शिक्षा प्राप्त करना नए अविष्कार करना जीवन में आगे बढ़ना इत्यादि चाहे हम अपनी चेतना में जानते हों या नहीं चाहे हम खुले तौर पर इसे स्वीकारें या नहीं वस्तु हमारा अस्तित्व इसी वैदिक धर्म के कारण से है धर्म का अर्थ है स्वाभाविक गुण जो किसी पर थोपा नहीं जा सकता वह तो सहज और स्वयं होता है सत्य की चाह हम सब का स्वाभाविक गुण है और हम इसमें जीते है दश मतलब हम सब कहीं न कहीं वैदिक धर्म को मानते हैं तो वैदिक धर्म को ग्रहण करने से हमारा मतलब सिर्फ यह है कि जो आप करते आ रहे हैं उसे इंकार करने से रोकना है हम आपको आपके भीतर मौजूद असीम ऊर्जा तेज ऊर्जा और उत्साह का एहसास कराना चाहते हैं। सत्य और असत्यता क्या है इस विषय की गहराई में उतरने से पहले आइए संक्षेप में देखें कि सत्य और असत्यता से हमारा मतलब क्या है यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हरेक मत पंत संप्रदाय सत्य पर अपना एकाधिकार जताता है कुछ लोग तो सत्य पर इस तरह स्वामित्व समझते हैं कि एक बार अगर आप उनके मत में शामिल हो जाएं तो आप उनके सत्य को झूठ ला नहीं सकते वरना आपकी मौत की सजा का फरमान जारी हो सकता है लेकिन वैदिक सत्य ऐसा कोई दावा नहीं करता वैदिक सत्य अर्थात सत्य की वैदिक अवधारणा सबसे अधिक प्रामाणिक है वेद शब्द जिस धातु ऐसी बना है उसका अर्थ ही ज्ञान है तो वैदिक सत्य का मतलब यह नहीं है की आप लोग मुझ पर इसलिए विश्वास करे क्यूँकी मैं ही सत्य पर अधिकार का, का दावा करता हूं आप किसी भी चीज में सिर्फ इसलिए भी यकीन न करें क्योंकि वे किसी पुस्तक में लिखी है या किसी या ख्याति प्राप्त व्यक्ति द्वारा बताई गई है या किसी टी डॉट चैनल या फिर किसी भीड़ इकट्ठी करने वाले ने कहा है वैदिक सत्य का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि आप किसी भी चीज को जैसी यह वास्तव में हो उसी तरह स्वीकार करें और फिर उसी के अनुसार काम करे वैदिक सत्य का अर्थ है की कि आप किसी भी चीज को तभी अपनाये जब आप उसे तरह सुसंगत नियमाबद्ध पाए और इन सबसे बढ़कर जब आपका अंतस उसकी गवाही दे इन सभी कसौटियों पर कसे बिना अपनाई गई बातें असत्यता की श्रेणी में ही आएंगी अब जैसे यदि मैं यह दावा करूं कि मैं एक पैगंबर हूं और दुखों से छुटकारा पाने के लिए तथा स्वर की प्राप्ति के लिए मेरी किताब का अंक मूंद कर विश्वास किया जाना चाहिए तो आप मेरे इस दावे की कई तरह से परीक्षा करना चाहेंगे यदि कोई और भी इसी तरह से दावे करे तो यह कैसे पता चले की कौन सही है और कौन गलत हमारे पास स्वयं की बुद्धि होने का मतलब ही क्या रहा आप शायद यह परिमाण निकालें कि यह किताब भले ही महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी देता है पर उसे ईश्वर का दूत नहीं माना जाता तो वैदिक धर्म के चतुर अनुयायी की तरह आप इस किताब में उपलब्ध अच्छाई को चुनेंगे और अन्य दावों के प्रति उपेक्षा बरतेंगे और यदि आप अधिक चतुर हुए तो आप अन्य स्रोतों से जो आपको इस किताब ऐसी ज्यादा ज्ञानदायक लगते हैं वहाँ से जानकारी प्राप्त करेंगे परन्तु वैदिक सत्य का मतलब यह भी नहीं कि हर बार बाल की खाल निकाली जाए और सिर्फ तभी किसी बात को माना जाए जबकि आप उसे प्रत्यक्ष देख सकें यदि हम सिर्फ उन्हीं बातों पर यकीन करने लगेंगे जिन्हें हम अपनी इंद्रियों से पहचान सकते हो तो हमारा अस्तित्व टिक पाना भी मुश्किल है हमें सही मायने में मनुष्य बनने के लिए अपनी तर्क शक्ति विचार का विस्तार करने की शक्ति अर्थ निर्धारण करने की शक्ति उलट विश्लेषण और बात की तह तक जाने की शक्ति भी काम में लेनी चाहिए मसलन आप आपकी गाड़ी के रखरखाव में रोजाना छः घंटे नहीं बिता सकते इसके बजाय आप उसका पिछला विवरण देखेंगे और उसके मुताबिक उसकी नियमित देखभाल करेंगे जिससे आपकी गाड़ी एकदम ठीक रहे और आपको भी रास्ते में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े वरना अतिशय संशयवादी होना आपको संभ्रमित करता है तो वैदिक धर्म के अनुसार हमें किसी सफल कंपनी के कुशल प्रबंधक की तरह होना चाहिए जो न ही किसी झांसे में फंसे और न ही अवास्थावादी हो ऐसा व्यक्ति ऐसी चीजों से लाभ लेना चाहेगा जो हमेशा से लाभ देती रही है या फिर अपने विश्लेषण से लाभ देने वाली चीज को अपनायेगा लेकिन फिर भी कहीं कुछ गलत हुआ है तो वह अपने पहले के मंतव्यों और धारणाओं को परिष्कृत करने में और बेहतर चीज को अपनाने में हमेशा तत्पर रहेगा यही वैदिक धर्म का सत्य है और इसके विपरीत काम करना असत्यता है सार रूप में वैदिक धर्म अर्थात ज्ञान या बुद्धि के अनुसार कार्य करना वैदिक धर्म के उपसिद्धांत डैश ऊपर बताई गई कसौट वैदिक धर्म का शाश्वत नियम है एक बार यह समझ लिया जाए तो बाकी उप सिद्धांत स्वतः ही आत्मसात होने लग जाते हैं यह ऐसे ही है जैसे गणित का एक जो शाश्वत सिद्धांत एक बार प्रस्थापित हो गया तो बाकी अपने आप अनुसरण करते हैं सिद्धांत तय देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति स्वयं ही गणित के सभी प्रगति सिद्धांतों का अन्वेषण कर सकता है उन्हें आत्मसात कर सकता है परन्तु यह बहुत ही धीमी प्रक्रिया होगी इसलिए हम चाला जाकर सीखते है ताकि जिस बात के लिए हजार या उससे भी ज्यादा जीवन देने पड़ जाए उसे हम से सीख सके लेकिन सिर्फ सूत्र रट कर ही कोई गणित का विशेषज्ञ नहीं बन जाता जैसा किसी फिल्मी क्विज में होता है गणित में दक्षता हासिल करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं पर यह कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है एक गणितज्ञ यह जानता है कि डॉलर अब दो इक्वल डॉलर दो प्लस दो प्लस दो डॉलर कैसे आया है लेकिन यदि आपको पाठ्य पुस्तक के गणितीय सूत्र में किसी भी तरह की कोई गलती नजर आए तो उसका खंडन कर सकने की आजादी आपके पास है ऐसा करने के लिए आपको चाहिए कि जो निष्कर्ष या अंतिम सूत्र आप निकालना चाहते हो उसके प्रत्येक पायदान पर आप उसे खरे या खोटेपन के लिए जाँच दे इससे यही होगा की आपको बुनियादी अंक गणित ही नहीं आरोप बहुत पेचीदगी वाला गणित भी समझ में आएगा और इस तरह किसी निष्कर्ष की सत्यता की कदम दर कदम करते हुए आगे बढ़ना ही वैदिक धर्म का अनुसरण करना है इसके अलावा वैदिक धर्म के बारे में जो सामान्य प्रचलित समझ है वे है, सिर्फ इसका विस्तार है जरूरी नहीं कि आप उस पर विश्वास करें ही इसे आप सापेक्षता के सिद्धांत या गति के नियमों की तरह जानिए जिसका आप सर्वश्रेष्ठ उपयोग ले सकते है पर उसे आँखें मूंद मानना जरूरी नहीं है यदि आप अपनी योग्यता और समझ से उसे असत्य पाए तो आप उसे नकार सकते हैं उसका प्रतिवाद कर सकते हैं ऐसा करके भी आप वैदिक धर्म का ही अनुसरण कर रहे होंगे इन विस्तारों के विभिन्न स्तर हैं कुछ प्रत्यक्ष हैं जिन्हें हम अपने सहज ज्ञान से जान सकते हैं कुछ के लिए अधिक विश्लेषण और अंतस के अवलोकन की आवश्यकता होती है कुछ का अभी अनुसंधान किया जाना बाकी है यह सब ऐसे है जैसे कक्षा एक से लेकर पी एच डी तक के विषय हों इन के कुछ उदाहरण सुख सत्य से मिलता है असत्यता दुख की जड़ है असत्यता से सुख पाने की कोशिश से अंत दुख ही मिलता है जो अतिरिक्त घर जाने के साथ हमें भुगतना पड़ता है हमें अपनी पूरी सकारात्मकता से दुनिया से खुशी प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए खुशी बांटने से बढ़ती है कर्म फल का सिद्धांत अपरिवर्तनीय है जो हर काम कर रहा है वास्तव में आप जो हों उसका आकार आपके विचारों से बनता है आत्मा अमर है और कर्म फल के सिद्धांत के अनुसार अपने कर्मों के फल भुगतता रहता है एक सर्वोच्च शक्ति इस जगत की नियंता है जो अपरिवर्तनीय नियमों से जगत का संचालन कर रही है